षस्ति पोकार पश्चिम बृहस्पति शांति शांति शांति मंत्र जल रा न तीसरा मंत्र शायद हुआ था हाँ। उनके हुआ था जी क्या तो हुआ था तो है ना <laughs> तो उनके तो हुआ तो मंत्र में पूछा मंत्र हुआ था कहा हुआ था थोड़ा था था था था पूछ रहा हूँ जितना इसलिए धाग नहीं लगा पाया नहीं जितना प्रश्न है उतना उत्तर है <laughs> मंत्र हुआ था बस हुआ था कहा हुआ था नहीं अधिक नहीं हुआ इतना प्रश्न है उतना उत्तर होना चाहिए देखिये मंत्र दे के दोबारा उच्चारण यश्निहोत्रशमसाश्य मनाग्रह मनाग्रयण मतिवर्जित अहुराम वैश्विता सप्तमान लोका अग्नि मंत्र में है ना जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्री करता ना उसका अग्निहोत्री तो अग्निहोत्र आदर्शम जिस अग्निहोत्री का जो कर्म है अग्निहोत्र तो आदर्श आदर्श का अर्थ कर रहे हैं दर्शा केन दर्श आक्य कर्मणा दर्शनाम का कर्म से तो दर्शनाम का कर्म मतलब आमावास्य के दिन करने वाले तीन याग अग्ने या दधी ईंद्रपदी उसे रहित है और अग्निहोत्री अवश्य कर्तव्य दर्श अग्नि अग्निहोत्र के लिए अवश्य करना है जो निमित्त वाले हैं हाँ वो निमित्त है ये नैमित्तिक है काम्य करना जो अग्निहोत्री है उसके लिए आवश्यक करना है हाँ ये नहीं कभी करना है करके मतलब साल में एक बार दो महीने अथवा जैसे सामर्थ्य के अंदर किंतु करना अवश्य है अग्निहोत्रो अवश्य कर्तव्य दर्शन अग्निहोत्रा संबंधी अग्निहोत्रा विशेषमिवती भाषा कर अग्निहोत्र के संबंध रखने वाला होने के कारण अग्निहोत्र बोल बोलते प्रातः सायकाल कर रहे हैं न उसके संबंध रखने वाला होने के कारण यहाँ दर्शकर्म है अग्निहोत्र के समान विशेषण के प्रयुक्त होता है अग्निहोत्र का विशेषण है जी। जैसा अग्निहोत्र कर रहे अग्निहोत्र वैसा ए भी जैसा अग्निहोत्र उसका कर्म विशेष है इसी प्रकार ए भी क्या है उसी का विशेषण के समान प्रयुक्त हुआ है अग्निहोत्र हाँ दर्शकर्म है न दर्शकर्म उसका विशेषण रूप से ये तो सामान्य हो गया नित्य कर्म है ना वो सामान्य हो गया और वो विशेषण हो गया महात्ता नहीं तो विशेष का महात्ता समाजता है सामान्य का महता नहीं है, का महता है। तो स्वामी रोज है कहा महत्ता समाते है उसका होना चाहिए पूरा होना तो चाहिए समझते नहीं है लोक में भी देखे मान लीजिए एक साल भर पूरा साल भर जल पिला रहे हैं। hmm. और एक कभी -कभी साल में एक दो बार शरबत पिला रहे हैं। hmm. तो प्रशंसा किसकी होती है कर... hmm. तो सामान्य वालों को नहीं समझते महत्व मान लीजिए एक तो जीवन भर भोजन खिला रहे हैं hmm. और एक कभी कभी साल में एक दो भंडारा कर गुण गाना उसका होता <laughs> <laughs> है ना खिलने वाले को भूल जाते दो बार खिला दे उसका नाम हो जाते उन्होंने भंडारे इसलिए एक था भिकारी भीख मांगता था तो उसको एक तो माता जी देती थी प्रतिदिन दे। एक नहीं देती थी एक दिन किसी कारण से नहीं दिया तो वो शब्द क्या कर रहा है जो नहीं देने वाले माता कभी भी नहीं देती नहीं देने वाली माता देने वाले उसको कोई ऐसे शब्द प्रयोग करता है उसको क्या हुआ उनको आपस शब्द प्रयोग कर तो यही समझा <laughs> तो इसलिए हाँ अवश्य करना है बोल रहा है हैं अग्निहोत्रादि विशेष में बहुत तद अयमाणम इत तद बोल तो वो जो दर्श कर्म जो कर जिसने नहीं किया है उसका तथा पौर्णमासम नंद राव बोल रहे इसको भगा दीजिए कर्म का बोल नहीं सर बीच में से नहीं निकाल सकते भाष्यकारों ने भाष्य किया है तो उसका पूरा वो ये भगा दीजिए वो तो कम से कम समझे कर्म का भी अवश्य है ना नहीं करें वो अलग बात है भाष्यकारों ने भाष्य किया है नहीं समझना चाहिए ना कर्म भले ना जानकारी तो होना चाहिए ना ऐसा भी थी हमारी परंपरा करके उन्होंने छोड़ी थोड़ी हाँ नहीं छोड़ा भाष्यकार वेदांति है ना पक्का वेदांति होने पर भी उसको कर रहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मर्यादा है वो करना है नहीं उन्होंने ये नहीं बोली जल्दी जल्दी निकाल दिया था, ऐसा <laughs> तो इसीलिए बोल रहे अक्रिय मानव तथा अपूर्ण मासम मंत्र में है ना उसका अर्थात जो है जिसने नहीं किया उसे बताया ना हाँ इत्यादि अभी अग्निहोत्र विशेषणम जैसे वो दर्श विशेषण है ना वैसे ये विशेषण है पृष्टव ये भी उनको अवश्य करना चाहिए अग्निहोत्री को तो आजकल ये कठिन इसलिए आज आजकल ये नहीं रह रहे ना पहले तो परंपरा से चल जाता था देख देख करके होता था इसलिए आज आजकल ये कठिन लगता है अग्निहोत्र अग्निहोत्रा अंगत्व से अविशिष्टत्व ये जितने भी हैं ना दर्शय है पूर्णमा से आग बताया था ना तीन दर्श हो गया दर्श मतलब अमावश्य के दिन और पूर्णिमा के दिन होने वाले अग्निया उपांशु और अग्निशोमिया तीन माना जाता है ये सब उसका अग्निहोत्र का अंग है तो ये बोलता है अग्निहोत्रा अंगत्व अविशिष्टत्व अविशिष्ट मतलब समान है सामान्य है जैसा दर्श है अग्निहोत्र का क्या अंग है वैसा पूर्णिमा सा भी अंग है अपर, अपूर्णा अपर्णमासम पौर्णमासा कर्मवर्जित पौर्णमास का मतलब पूर्णिमा का दिन होने वाले तीन याग जिसने नहीं किया है अग्निहोत्री तो है किंतु अपूर्णमासा अपर्णमास और, और चातुर्मासा कर्म वर्जित चातुर्मास मतलब ये चतुर्मास करते न, वो नहीं महात्माओं का वहा चतुर्षु मासु क्रियते इतना चार महीने में करने वाला चतवारी पर्वाणी चार पर्व माना जाता हुआ एक तो वैश्वेव वरुण वरुण प्रधान और शाकमेघा शुनशिराधि ये चार होता है चार प्रकार के आ, चार प्रकार के। एक वैश्वेव संबंधी है और वरुण प्रधान है और शाकमेदा है और सुनशीरिया ये चार होते हैं ये चार महीने में किया जाता है वहाँ भी कहाँ कहाँ से प्रारम्भ करे आषाढ़ आषाढ़ चातुर्माशम आरभे हाँ कुछ लोग एकादश मानते हैं वहाँ से प्रारंभ करके कार्तिकम समाप है तो चार महीने में जो किया जाता है ये विशेषता वो चातुर्माश जो होनी मास मानते हैं कुछ एकादशी जो महा चातुर्माश करते हो पर है चार महीने यही हाँ चार महीने उसमें चार प्रकार के यागवते हैं इससे रहित तो हो गया और अनाग्रहणम आग्रहण कहते हैं अग्रम आयनम भोजनम अग्रम आयनम भोजनम शस्यादे मतलब शरद ऋतु में सबसे पहले आया वो जो भोजन है ना आग्रहण कहते हैं अर्थ किया अग्रम आयनम आग्रहणम अग्रम बोलते सबसे पहले आया हुआ भोजन सबसे पहले आया हुआ भोजन शरद ऋतु में तो उसको क्या करते भोजन बना करके भगवान को भोग लगा के सारे लोगों को खिलाते तो उसको हिमाचल में बोलते धाम धाम वो तो जिसने नहीं किया नया धान आता ना फसल वो तो खिलाना वो आग्रहण होगा नाग्रहण ये अनाग्रहण शरद ऋतु में होने वाला है कहीं नहीं किया आदि शरदादि कर्तव्य क्रियते यथिवर्जित करने वाले कर्म को अग्रियणम कहते हैं अग्रहण मतलब है उसका अर्थिक अग्रम आयनम भोजनमें वही कर्म बताए न कर्म आ, जो है आग्र... ना करने वाला वो तो अनाग्रहण हो गया हाँ। अग्रहण का मतलब शरद ऋतु में सबसे पहले जो धान आता है हाँ, वो कर्म को अग्रहण अग्रहण करता हाँ। और जो नहीं करता है वो अनाग्रहण होगा नहीं समाच हो गया, गया। नाग्रहण अनाग्रहण तो ऐसे जिसने नहीं किया है शरद बोलते ना शरद आदि कर्तव्यम ता करिये यश तथा अतिथि वर्जितम अतिथि पूजा जिसने नहीं किया आए जो अतिथि है उनको यथा सामर्थ्य के अनुसार नहीं कहती थी। च अति पूजनम च आहनि आहनि अक्रियमानम यश आहनि बोल तो प्रतिदिन जो याग आदि हो रहे उसमें कोई ना कोई अतिथि को पूजा जिसे नहीं किया तो उसका स्व स्वयं सम्यक अग्निहोत्रा कालो आहूतम बाकी सब तो किया उन्होंने किंतु जिसने स्वयं बोल तो विधि पूर्वक अहुतम का मतलब विधिपूर्वक अग्निहोत्र आदि हवन नहीं किया हवन तो किया उन्होंने उठपटांग किया काम तो करना अलग है नियमानुसार करना अलग है कोई काम होता है ना उसका एक नियम होता है सिस्टम तो इसलिए बोल रहे हैं स्वयं सम्यक सम्यक का बोलते विधिपूर्वकम सम्यक का मतलब विधि पूर्वक लीजिए अग्निहोत्र कालो अहुतम विधिपूर्वक अग्निहोत्र काल में हवन नहीं क्योंकि विधि होती है ना सबका विधि के बिना किया है वो फल नहीं देता उपासना है ये कर्म है ना ये विधि प्रदान है यह ननु नचा नहीं होता है शास्त्र ने बता दिया बता दिया आज्ञा शास्त्र का आज्ञा है हाँ वेदांत में है तीन है श्रुति युक्ति, युक्ति अनुभव ये तीन जाता है वेदांत का चिंतन आप कभी भी कर सकते बैठे भी कर सकते लेटे भी कर सकते विधि नहीं है उसके लिए विधि नहीं नहाते समय भी कर सकते हर समय कर सकते किंतु अन्य नहीं अन्य करें ये जो कोई कहे हम गायत्री में तो हर समय निषेध नहीं कर सकते गायत्री मंत्री नहीं सभी समय नहीं कर पवित्र होके ही करना पड़ता और बोलते आजकल तो सबका तो यही हो गया ऐसे तो कैलाश में जो रुद्री पड़ते थे ना हम लोग तो आते रुक जाते थे अभी भी नहीं बोलते हो वो मंत्र मऊन रहते उस गाय के चलते मनी मन बोलते हैं वहाँ पाठ होता है ना प्रतिदिन हाँ। मतलब रुद्र पूरी रुद्री तीन दिन में पहले चार अध्याय बाद में ऐसे तीन दिन में पूरा करते हैं तो वो गायत्री मंत्र आता है ना बस रुकते उस गाय चलते मनी मन करते हाँ। समय भी कोई बोलते हैं तो मनी मन बोलना चाहिए गायत्री मंत्र वो भी नहीं बोल रहे गायत्री मंत्र बैठ के बाकी जो अपना है इष्ट मंत्र है मन से चिंतन कर दूसरा मंत्र गायत्री मंत्र तो बैठ के में बैठ होता। उसको तो है उसको इसलिए बाकी जैसा है भगवान का जो भी अपना इष्ट पूर्व मंत्र है कुछ लोगों ने ऐसा मैंने देखा है जल में खड़ा रह के जब संध्या करते हैं तो उसमें गायत्री का तो हो, होता होगा ना हाँ जल में तो विशेष माना है ना गायत्री का हाँ। गायत्री का विशेष साधना होती है जल में तो तो वो वो इसलिए नदी आ, के नहीं वो तो कर सकते है वो तो आराम से कर सकते बाकी वो जो बाथरूम नहीं, नहीं, नहीं, उधर नहीं। उसमें तो कर सकते वो भी मन ही मन सूर्य पर जल में खड़े हुए ना बाद में नहाने के बाद भी करते जब और वहाँ भी एक है आपको शिवलिंग ने हो तो एक दिन बताया था ना आपको हाथ से शिवलिंग हाथ से शिवलिंग बना कर तो उससे अभिषेक कर सकते हाशिया मुद्रा होता है ऐसा ऐसा बना दिया ये इसे शिवलिंग ऐसा ये हो गया ऐसे इसको सूर्य मान के इसलिए गायत्री मंत्र आजकल तो सब प्रचार हो गया सब तो गायत्री मंत्र ने तो वहां आया ने को स्पष्ट कह दिया यज्ञोपित तो होने के बाद शिष्य को गुरु एक एक पाद के अनुसार देते के उसके बाद पूरा देके उसको भी ओपन है अच्छा उसमें भी एक-एक पाद के पहले एक एक पाद बोलेंगे उसके बाद पच्चा बाद में पूर्णा बताएंगे क्रम से गायत्री तो बहुत ही महान है ना तो इसलिए गायत्री मंत्र को आजकल तो सब वो बीच में जो आया ना एक वो भजन आ गए ना वो क्या पौड़ियाल का बोल तो उसके बाद तो पर... ये जो वाले वाले, वो तो कुछ दाम दाम स्थाराँ स्थाराँ तो कुछ। राम राम शर्मा शर्मा। करपात्री जी कहे हैं कि ये तुम अक्सर उच्चरण करते हो ये मंत्र नहीं है मंत्र तो सिर्फ जो गुरु शिष्य को कान में देते करपात्री के पास एक आ गए थे कोई थोड़ा वो नहीं था वो किताब लिख दे महाराजा आपका मंत्र मेरे पास भी दिखा दिया तो वहां से अच्छा हमारा ये मंत्र नहीं तो ऐसा मंत्र दुकानदारी के पास बहुत ढेर सा पड़ा है हमारा मंत्र वो है परंपरा से गुरुपर्ण से प्रत ये तो अक्षर भी नहीं लिपि है ये मंत्र थोड़ा है ये तो अक्षर भी नहीं लिपि है केवल रेखा इसको मंत्र कैसा मानेंगे मंत्र बोलता हमारा परम्परा से मेला है वो मंत्र ये थोड़ा मंत्र यदि इसको मानते दुकानदार के पूरा ढेर सा पूछता है सारे मंत्र पड़े उसको ऐसा आता है भगवान शिव जी स्वयं बता रहे पार्वती को षटकरणे गता मंत्रा उपल प्रक्षिप्ता जी बतम शंकर जी बता रहे छह का, कान तो होगा गुरु शिष्य हाँ। छह कान में यदि गया उपल बोल तो पत्थर में डाला हुआ बीज के समान है पत्थर में बीज क्या होगा तो वैसे ही माना कल सब सब चलता ही कुछ नहीं, नहीं। अनर्थ ही होते हैं अर्थ नहीं वो तो मंत्र दे रहे हैं। और लेने वाला फिर क्या होगा? मंत्र तो इसलिए है ना वो उसके पास गए थे आप सुने हो गए जगन्नाथपुरी में थे भारती तीर्थ तो बोल के एक भारती तीर्थ हाँ पहले भी वो दो चार में और पांच में एम ए थे संस्कृत में भी उद्भट विद्वान थे वैदिक गणित उन्होंने शोधित किया था वैदिक गणित है ना अतस्पथ उसमें सोलह सूत्र हैं एक अधिक एक उन्होंने ना करके हम भी पढ़े थे एक दिन गण तो उन्होंने खोज किया था भारत के बहुत बड़े उद्भट विद्यान तो उनके पास कोई गए थे जैसे तो महाराज मुझे शिष्य बना दीजिए मतलब तो मैं नहीं बना बना दीजिए तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ ठीक है बना दीजिए उन्होंने कहा शिष्य बनाने के लिए आप तैयार नहीं अब गुरु बनाने से स्वीकृति दे रहे कैसा है तो शिष्य तो मैं ही बना रहा हूँ ना गुरु तो आप बना रहे <laughs> मेरा कोई <कुछ> चिंता <जिन्तन> नहीं <laughs> शिष्य बना तो मैं ही बना रहा हूँ मेरी जवाबदारी है गुरु तो आप बना रहे बहुत बढ़िया बड़े हाँ निक अभ उद्भट्ट विद्वान थे भारतीय तीर्थ बोल के तो इसलिए हम बता रहे सम्यक विधि पूर्वक इन्होंने विधान नहीं किया आहुति सम्यक अग्निहोत्र कालो अहुत अदर्शादिवत अदर्शादि मतलब इसने दर्श पूर्णिमा मास नहीं दर्श नहीं किया पूर्णिमा नहीं किया उसी हुँ। प्रकार वैश्वेव उसी का कर रहे हैं विश्वदेव कर्म वर्जित तो विश्वदेव कहते हैं व्याकरण में आते हैं सर्वा विश्वा उभ उभया विश्वभ्यो देंवेभ्यो दे बलि विश्व बोलते सारे देवतों को बलि दी जाती है हवानी में भू से प्रारंभ किया जाता है ये केवल है ना श्वान बलि आज नहीं है विश्वदेव बोलते विश्व मतलब सर्वा विश्व मतलब सर्वा विश्वासर्वा है ना तो सभी देवतों के जो दी जाने वाले बलि है तो इसलिए विश्वेब्यो देवेब्यो दे बलि तो प्रारंभ किया जाता भू स्वाहा भू से प्रारंभ किया उसके बाद अग्नय स्वाहा सभी देवतों को दी जाती ये ब्रह में आया है प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा सभी देवतों के जितने भी मुँह से प्रारंभ करके सारे देवतों को जो इसका नाम है विश्वदेव बोले दे कहा था तो उसमें यज्ञ में किया जाता है ये आपको ब्रह्माविवर्तन में बताया और स्कंदपूर्ण में इसका वर्णन किया पूरा उसका कैसा किया दोनों पुराण विश्वदेव स्वामी ब्रह्मा इसमें प्रधान देवता हाँ ब्रह्म तो, पुराण में कार्तिक, कार्तिक है का ज्यादा सबसे बड़ा पुराण है साठ हजार अस्सी हजार, हजार। पुराण सबसे बड़ा पुराणों में मूल मूल है छह सात खंड में मूल मूल हिंदू का तो भी किसी ने किया नहीं इतना बड़ा सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण ज्यादा शिव जी का स्कंद का पुराण है गुरु गीता उसी में ही हाँ भगवान की कथा है इसमें कितनी संय शिवपुराण में तो आपके पांच ही संयिता आती है शिवपुराण उसमें बहुत है सबसे बड़ा है इसमें सब पुराण सबसे बड़ा पुराण माना जाता है पुराणों में तो इसलिए वहा जिसने वैश्व देवता दी है ना सारे देवताओं के लिए वो हवन नहीं दिया तो ही बहुत वैश्व कर्म वर्जित अर्थात तो विश्वभ्यो देवेब्यो दे था वैश्व तो भू से प्रारंभ करके सारे देवताओं के आहुति दीज इसने नहीं किया नहीं। हो या हुआ यज्ञ तो किया उन्होंने हवन भी किया अभी अविधि पहले जो किया था विधि के अनुसार उल्टा किया किया किंतु जिसको देना था पहले बाद में दे दिया अतः अर्थत तो व्यतिक्रमण करके यहाँ बिना विधि से करते भी बताया था ना वहाँ विधि दे रहे किंतु तो देने का क्रम बिगड़ दिया वो भी नहीं चलेगा क्रमबद्ध दिया जाता है किस दे के बाद किसको दिया जाता है वो नियम है तो यहाँ अभी देना बिल्कुल विधि है नहीं जो आ गया मंत्र बोल दिया बस बसम तो न उसका अर्थ कर न यथा आहुतम इतना यथावतम ना यता मतलब यथोचित रीति से यथोचित रीति से मतलब शास्त्र में जैसा विधान किया है उस विधान के अनुसार उन्होंने हवन नहीं किया यही बोल रहे हैं अविदिना एवं दुसंपादित इस प्रकार ये क्या है अत्यंत दुस्संपादित है एवं दुसंपादितम इस प्रकार दुसंपादित बोलते अनुचित रीति से दुसंपादित बोलते अनुचित रीति से किया हुआ hmm. किया तो उन्होंने किया किंतु जो नियम से जो विधि से किया है ना वो नहीं किया hmm. उसको बोलते दुसंपादितम अतः अनुचिता प्रकार hmm. hmm. तो वो क्या होगा तो दुसंपादितम असंपादितम या तो संपादन नहीं किया, किया ही नहीं बिना किया हो अथवा किया भी उल्टा किया एक तो किया विधि के अनुसार नहीं किया और एक तो किया ही नहीं दोनों लेना वाह ऐसा जो अग्निहोत्रादि उपलक्षितम कर्म ये अग्निहोत्र आदि उपलक्षित जो कर्म है किम करो क्या करेगा अतः फल देगा ये किम आक्षेप में अर्थ फल देगा अथवा नहीं देगा किम करो थी किम करोती अथवा न व करोती तो दो पड़े ऐसे जो अग्निहोत्र कर्म है ये कर्म क्या करता है क्या करता है? मतलब फल देता है अथवा नहीं देता है या तो उल्टा देता है तो उत्तर दे रहे आसप्तमान मंत्र में है ना उसका अर्थ कर रहा है असप्तमान का अर्थ कर रहा है सप्तम सहितान देखिए एक आंग होता है ना तेना विधि एक होता है तेना बिना दो अर्थ में होता है मतलब उसके साथ पर्यंत हाँ उसको लेकर उसको मिलाकर हाँ। और तेना बिना बोल तो उसको छोड़ जैसा मान दीजिए हरि भक्ति आ बाले हरि भक्ति देखिए हाँ, आ किसके सामने लगा आपने आ बाले आलक को छोड़ के नहीं बालक को लेकर भी हरि आबालेब्य और ये कहा आपने आसमुद्र पर्यंता विक्रमादित्य राजा आशिक समुद्र से अलग है ना तो समुद्र को छोड़ करके समुद्र ने समुद्र तक वहां समुद्र को अपने छोड़ दिया और ये आबाल्य में बालक को ले लिया जैसा आ ब्रह्मा भालो का यह दोनों अर्थ करते हैं ब्रह्म लोक से भी आते हैं नहीं भी आते दोनों तेन ना, तेन अभिधि तो यहां लेना उसको ले कर लेना तो इसलिए सप्तम सैतान सात के सहित कर्तु तस्तो इस प्रकार अग्निहोत्र कर्म करने वाला कर्ता के लोकन इनकी जो लोक है ना तो सप्तमा लोक सहित सप्तमा लोक सहित सम्पूर्ण लोकों को बहुचन है लोकान रामान है ना वैसे सारे लोगों को नष्ट करता है तो भाषा कार्य लोगों को कैसे नष्ट करेगा लोगों को थोड़ा नष्ट करेगा तो बोलते हैं इवा युवा ने इवा में डाल दिया तो हिनास्थि इवा भी ठीक नहीं लग रहा है तो बोल आयास मात्र फलत्व इतना मेहनत तो किया किंतु कुछ फल नहीं बस वही लोग नष्ट होना इतना लाया यज्ञ सामग्री सब कुछ किया परिश्रम किंतु फल कुछ नहीं जैसा बोलते ना खोदे पहाड़ मिली चूहिया वैसा ही तो आयास मात्र फल बस यही तात्पर्य हो गया सम्यक क्रिय माणेश ठीक से कर दिया समय बोल दो ये तो उचिता विधि पूर्वकम कर्मसु कर्म परिणाम अनुरूपेण उस कर्म का जो परिणाम है कर्म का परिपाक था क्योंकि तो कोई भी कर्म है ना वो परिपाक होने पर भी फल देता है जो भी कर्म है वो समय अनुसार ही फल देगा उस समय का समय का है निमित्त का अपेक्षा कर देता है अब कर्म भी करे तुरंत फल देने समय के अपेक्षा होता है कुछ निमित्ती की अपेक्षा होता है कभी कभी कुछ आप कर्म क्या फल नहीं देते और ऐसे जगह में जाने वो अपने फल मिलता है उसके निमित्त होता है तो इसलिए कर्म का फल दो माना है दृष्ट फलक अदृष्ट फलक दो है जितने ये जितने ही शास्त्रीय जो कर्म करते हैं आप वो अदृष्ट फलक तो दृष्ट फलक कर्म भी दो प्रकार का माना है एक तो सद्यो फलक कालांतर फलक जैसा हम भोजन किया अभी भूख कल हटेगी ऐसा नहीं जला भी पी लिया प्यास कल थोड़ी तुरंत ये सद्यो फलक और जिसके बाद जो खेती आदि करते हैं वो तो कालांतर है। पेड़ लगा दिया कम से कम आपको चार पाँच दस साल लगेगा वो तो कालांतर है।, है तो दृष्ट फलक है किंतु तो यागा आदि है यहाँ तप कर रहे ध्यान भजन जो करते हैं ना जितना भी पुण्यकर्म वो है अदृष्ट फलकमान हाँ इसमें भी कुछ दृष्ट फलकमान ऐसा जैसा कारिर याग कार होता है बारिश के लिए कारीर करते हैं है वृष्टिका में कारीर में जेत और पशु याग के लिए चित्र जेत धन सम्पत्ति से है ना करना पुत्र के लिए पुत्रृष्टि यज्ञ है ये सब दृष्टि फलक माना आधिक आधिक है याग किंतु अधिक से अधिक है अदृष्ट फलक तो इसलिए हम बता रहे हैं तो क्रियमाणेशु कर्मासु कर्मा कर्म परिणामानुरूपेण। कर्म का जो परिणाम होता है ना तो भूरादय भू से लेकर ऊपर के भूर भुआ स्वा महाजना है ना वहाँ तक भू से प्रारंभ करके ऊपर जाएंगे। अंतिम लोक है सत्यलोक वो तो कर्म से नहीं मिलेगा तो इसमें भू भुआ स्वा वहाँ तक जाएंगे या तो इसी भूलोक में जन्म लेके आएंगे अथवा अंतरिक्ष लोक में कहाँ जाएंगे और ज्यादा बोलते स्वा तक जाएंगे स्वा तो मतलब स्वर्ग उसे ऊपर के जो लोग हैं ना ये कर्म से नहीं जाएंगे भूर भुआ स्वा तक कर्म का अधिकार वहां तक किंतु एक जो कर्म है वो सत्य तक पहुंचाता है एक ही कर्म है शास्त्र में वह अश्व में अश्वमेध कर्म का फल है ब्रह्मलोक लोकमान है बाकी जितना भी कर्म का फल स्वा की जाती है स्वामी अश्वमेध कर्म के फल के लिए ऐसा आता है अश्वमेध के बाद ही इंद्र नहीं इंद्र नहीं इंद्र बनना अलग है हाँ। और ब्रह्मलोक में जाना अच्छा। अश्वमेध फल है अश्वमेध कर्म का फल है ब्रह्मलोक लोकमान है किंतु वहां से वापस आते रुकेंगे नहीं तो वहाँ ब्रदारण एक बार बोल दिया बादशाह का तो कर्म में यदि एक श्रेष्ठ कर्म है अश्वमेध से बढ़कर रहे उसमें सीधा ब्रह्मलोक जाता जाते हैं किंतु अश्वमेध कर्म सभी नहीं कर सकते क्षेत्रीय भी हो वो भी राजच हो चक्रवर्ती हो क्षेत्रिय होने पर राजा होने से भी नहीं कर सकते अश्वमेध वही कर सकता है चक्रवर्ती राजा सब नहीं कर सकते इसलिए वहाँ अश्वमेध उपासना बताया वो जो कर्म करके जो प्राप्त कर रहे हैं ब्रह्म लोग वही उषा व अश्वश्य दृष्टि करके उपासना करेगी आपको ब्रह्म कर्म वहां माना है परंतु देखिए वहाँ अश्वमेध उपासना जो कर रहे हैं वो आंग्र उपासना ब्रह्मलोक से मुक्त हो जाएगा उपासना मतलब वो अश्वमेध का अंग भूत अश्व वही मई हूँ शरीर में बुद्धि करके वही परमात्मा दृष्टि आंग्र उपासना वो मुक्त होता है और अश्वमेध कर्म करने वाला वहाँ से वापस आता है ब्रह्म में कल्प के बाद तो इसलिए अश्व ब्रह्मलोक से ये दो मुख्य रूप से वापस आते हैं कर्म में अश्वमेध करने वाले उपासक में पंचाग्नि उपासक वो भी है पंचाग्नि उपासक है ना प्रतीक उपासक वापस है ओंकार को प्रतीक मान के उपासना करते हैं वो वापस नहीं आते और प्रतीक उपासना में क्या अहंग्रो उपासना में ये है जो आलंबन है ना तो वही मय हूं करके उसमें दृष्टि अभेद से प्रतीक में प्रतीक प्रदान होता है यहाँ संपत्त तो बाधा है ना उसमें आरोप्य प्रदान होता है वहाँ तो प्रतीक प्रदान मान जैसे शालिग्राम में विष्णु बुद्धि कर रहे हैं ये प्रतीक होगा विष्णु ही मयू शालीग्राम में बुद्धि किया विष्णु ही अहम अश्मी को तो आग्रह हो जाए शालिग्रह में विष्णु बुद्धि किया आपने किन्तु अहम अश्मी नहीं हुआ तो जब तक दोनों को अभेद नहीं करेंगे तो अहंग्रह आहं, अहम अहम गृहित्व अर्थात आराध्य और मय दोनों एक है ये दृष्टि करके उसको बोलते अहंग्र उपासना अहम उपासना कर्मांगाबद्ध उपासना होती है और उसके बाद प्रतीक उपासना है और अहंग्रह तीनों उपासना माने तो कर्मांगाबद्ध उपासना है उसे बोलते विद्या वीरवत्तरम भवत उपासना के सहित आप यदि कर्म करते हैं आपका जो कर्म है ना वो बलवान हो जाता है जैसे उद्घीत तो उपासना है ना ये कर्मांग उपासना तो कर्मांग उपासना का मतलब ये है जैसा मान लीजिए आप कोई कर्म कर रहे हैं यागादि कोई कर रहे हैं उस याग का कोई एक अंग है उसमें पूरे कर्म की दृष्टि करके चिंतन भी करे साथ में उसको संपद उपासना में याद तो कर रहे हैं अग्निहोत्र तो उसमें साथ साथ आप दूसरी दृष्टि करके चिंतन भी कर रहे हैं इससे क्या होता है फल में उत्कृष्टत्व आया इसलिए विद्या विधेयत और दूसरी है प्रतीक उपासना इसका नाम है अब विचय उपासना कहते हैं कल्याण देने वाले आपको इष्टफल मिलेगा और अब ब्रह्मलो प्राप्त नहीं होती क्योंकि न प्रतीक एक सूत्र है ब्रह्मसूत्र और ये जो आहंग्रोपास ये कैवल्य सन्निकृष्टो उपासना है कैवल्य के निकट ले जाते कैसा क्रम मुख्य समान है इसलिए अभेद उपास्याक को अभेद करके उपासना इसलिए ईश्वर और गुरु रात में मूर्ति भेदा ईश्वर गुरु और मय अभेद रूप से चिंता न होता <coughs> भाषागर ने वहाँ उठाया त्वेव अहमतिभावी तू ही मई वो ब्रह्म लोक में जाता वहां उठाए इसमें पंचोदशी में ध्यान दीपा में देखिए आंग्रह उपासना है क्यों जाता है मुक्त तो होना चाहिए है।, है उसको पहले उसके अंदर इच्छा थी मुझे ब्रह्मलोक जाना है करके वो इच्छा है यहाँ ज्ञान होने नहीं देती इसलिए वहां जाना पड़ता है ये भी प्रतिबंधक माना तीव्र इच्छाधि प्रतिबंधकत्व था ध्यान दी प्रमूट है तो इसलिए हम बता रहे तो कर्मासनिक अर्थ कर रहे हैं बस यही है आयास मात्र केवल परिश्रम व्यर्थ हो गए कुछ मिला नहीं, नहीं। सम्यक क्रियमाणेशु कर्मसु कर्म परिमाण रूपिणा भूरादयो सत्यंत सप्तलोकू से लेकर सत्य पर्यत मिलेगा अभी देखिए हाँ सत्य पर्यत बता रहे भगवान बाशागर केवल कर्म से नहीं मिलेगा आपको यदि मिले तो आपको अश्वमेध में जाना पड़ेगा अतः वह कर्म के साथ आपको उपासना भी करना पड़ेगा नहीं तो कर्म का फल अधिक से अधिक स्व तक स्वर नहीं जाता कर्म का जो फल है ना स्व स्व मतलब स्वर्ग लोगों इन्होंने फिर इसमें अश्वमेध यज्ञ भी ले लिया होगा सारा कर्म है हाँ, वो कर्म भी नहीं तो उपासना उपासना में आप जोड़ दे जैसे नचिकता में बताया ना वचिकाता का चयन करता है तीन बार तो वहाँ उपासना करता के तो है केवल यदि कर्म है तो नहीं होगा तो सप्त सत्यांत सप्तलोक फलम प्राप्य यदि ठीक से करे तो प्राप्त होता है ते लोका एवं भूते अग्निहोत्रादि अग्निहोत्रादिकर्मण तु अप्राप्यत्वाद् हिंसाते इव इस प्रकार जो ठीक अग्निहोत्रादि जो कर्म करता है उसके लिए सात लोक में कर्म के तारतम्य से मिलता है ऐसे ये लोग इनके लिए नहीं मिलते इनको ये जो, जो नहीं, नहीं किया विधिवत नहीं किया नहीं वो अग्निहोत्र कर रहे बाकी दर्श नहीं पूर्णिमादि नहीं किया तो इसलिए कहा जाए उनको सात लोक नष्ट हो गया नष्ट नहीं होते उसको उपलब्ध नहीं होना ये तात्पर्य। एवं भूत भूतेना अग्निहोत्रादि कर्मणा तो अप्राप्यवाद उसको प्राप्त ना होने से हिमसंत इवा मानो उसको हिंसा हो गया नष्ट हो रहा नष्ट तो नहीं हो रहे लोग मतलब लोक की प्राप्ति नहीं होती है ये बात पर नित्य करने पर जिसने नहीं आ, ये नहीं किया उसका फल नहीं मिलेगा बात पर है नित्य कर्म कर रहे हैं उसका विशेषण ये नहीं कर रहे है। उसको फल नहीं मिलेगा एक तात्पर्य आयास मात्र बस केवल प्रयत्न मात्रा है परिश्रम मात्र है तो अव्यविचरिति अव्यविचारी अतो ही नस्तित्व केवल है क्या है परिश्रम मात्र तो है अव्यभिचारी अनिवार्य है इसमें व्यभिचार नहीं होगा मतलब कभी करे कभी नहीं करे ये व्यविचार हो गया भाषा कर बोलता अव्यभिचार्य मतलब इनको करना ही पड़ेगा व्यविचार्य मतलब कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते नित्य कर्म कर रहे हैं इनको कर भी सकते हैं नहीं और यहां तो अभी अभी तो विधि में हो गया ये। मतलब ये था ना करो या ना करो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं करना ही पड़ेगा अव्यवचारी तो तो, अवश्य है इसलिए यदि नहीं करे तो उसको क्या होगा फल नहीं मिलेगा तो इसलिए व्यविचारी तो हिना उच्च आता हुआ दूसरे कार्य कर रहे एक तो हो गया तो पिंडदानादि अनुग्रहणा जैसे दान देते हैं ना तो, कर, कर, तो तीन पीढ़ी ऊपर से लेकर उसको लेकर तो पिंडदानादि अनुग्रहेणा पिंडदानादि अनुग्रह द्वारा संबंधी जैसे तीन पीढ़ी तक दान देते यजमान वो तीन हो गया आने वाले तीन पीढ़ी यजमान है उसको लेके ऊपर के पिता पितामाह प्रतामह तीन तक पिंडदान देते तीन हो गया यजमान हो गया चौथा पुत्र पौत्र प्रपौत्र तीन इधर के तीन और तीन जिसको पिंड ये सब नष्ट होते ये बताया संबंध माना पित्री पितामह प्रपिता महा ये पिंडदान का अधिकारी और इधर नीचे जो पिंड देने वाला है ना इससे ऊपर के तीन हो गए और पिंड देने वाले से नीचे इनको पिंड नहीं दे रहे वो किन्तु नीचे के पुत्र पाउत्र, और श्वात्मा उपकारा, नहीं। स्वयं नहीं। तो वो हो गया देने वाला स्वत्म उपकार और नीचे सात सप्तलोकहा उक्त प्रकार अग्निहोत्रादि न भवंती मतलब इनके लिए उक्त प्रकार अग्निहोत्र आदि प्राप्त नहीं होते सात लोग इनसे वंचित हो जाता है इसलिए वो नष्ट होगा सात पीढ़ी तो इसलिए उनको भी तो सप्तल कहा उक्त प्रकार अग्निहोत्र आदि नाम तो उक्त प्रकार तो ऊपर जो बता दिया था इस प्रकार से अग्निहोत्र जिसका नहीं होता है इनके सात पीढ़ी है ना पिंड देने वाली तीन ऊपर की पीढ़ी और उसके नीचे की तीन पीढ़ी और स्वयं उनमें भी क्या है कोई फलादि नहीं मिलेगा इसलिए दुखी रहेगा नष्ट का मतलब बिल्कुल नष्ट नहीं होगा अतः जितना फल किया उसका प्रयत्न किया उसका फल नहीं मिलेगा और ये सुखी नहीं रहेंगे ये तात्पर्य नष्ट नहीं होगा इति उच्चते ओम पूर्ण शांति